णश्चुशोद इंद्रिया चर्वाओन महिला म णोप निषद प्रथम खंड के द्वितीय मंत्र के पदभाष्य उपचार हुआ उसी का वाक्यभाष्य के उपचार देना पदभाष्य है श्रुति प्रधान और बाक्यभाष्य युक्ति प्रधान इतना ही है फरक बाक्यभाष्य के विचार चलेगा मंत्रोत्र सेोत्र मन सो महा जब वाचो वाचम सौ का चक्षुषा चक्षु अति धीरा व्यक्त्यामारों का यथा जो जिसको पूछा गया था उसके बारे में उत्तर दिया गया ये उत्तर वाक्य है वह काम का भी काम है मन का भी मन है चक्षु का चक्षु है प्राण का प्राण है ऐसा उत्तर दिया गया और उसको जानकर इंद्रियादी में आत्मबुद्धि परित्याग करके जो जन्ममल का चक्कर बना हुआ है इसमें आत्मबुद्धि करके इसे परित्याग कर और इस इस्लोक से अलग होकर के लोग में जो अहम नव भावाली लोग है जो शरीर में अहम और ममर दोनों होता है और बाकी में नवभाव होता है मेरा होता है इस परित्याग कर और अमर हो जाते हैं जब तक शरीर में अमता मंगता आदि है तब तक अमर नहीं हो पाता है स्वरूप अमर है किंतु वो दबा हुआ है मृत्यु के गर्जे से दबा हुआ है उसको आगे उसको आविर्भाव करना है पैदा नहीं करना है आविर्भाव करना है जैसे अंधेरे में रखा हुआ घट होता है वो तो दीपक जलाने पर उसके पर दीपक के प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है आविर्भाव होता है न कि घर पैदा होता है मोक्ष कोई पैदा करने वाला वस्तु नहीं है मोक्ष हमारा स्वरूप ही है पहले से हम है तो हमने अपने गलती से अविद्या महा के कारण हमने अपने को बंधन समझा हुआ है जिसमें हम चिपक चुके हैं तो इसको हटाना है या हटाएंगे तो वो तो स्वतः प्राप्त तो है ये स्थिति है ये बदलाना है आश्चर्य देखिए स्रोत्र से इत्यादि प्रतिबदनम निर्विशेष से ये संग्रह वाक्य ध्यान देना इसमें दो तरह से चलेगा संक्षेप में कहेंगे फिर बाद में व्याख्या करेंगे संग्रह और विवरण दो प्रकार के वाक्य वाक्यवास्य में संग्रह संक्षेप में बोला वाषिक ने क्या बोला श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि जो मंत्र लगा श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि प्रतिवेदन में ये उत्तर वाक्य है प्रश्नवाक्य पर यह हो चुका है त्यनेशितम पदति प्रेषितम ये प्रश्न था ये उत्तर वाक्य है ये स्रोत्र तो से स्रोत्रों इत्यादि प्रतिवतन प्रतिवेदन है उत्तर वायक तो उत्तर दिया जा रहा है इस मंत्र से कि इसको बदलाने के लिए कहते हैं निर्विशेष से है। निर्विशेष परमात्मा के ज्ञान में निमित्त दिखाना है क्या निमित्त दिखाना है निर्विशेष परमात्मा निमित्त होगा ये चक्षरादि के व्यापारों में इंद्रिया जड़ हैं जड़ में व्यापार होने में निर्विशेष परमात्मा जो आत्मा है वो निमित्त होगा तभी होगा ये क्या क्यों बदलाने तात्पर्य निमित्त किस में है निर्विशेष आत्मा में किसके प्रति निमित्त है चक्षुराधि इंद्रियों के व्यापार के प्रति जड़ में व्यापार हो रही है माना अनुमान से सिद्ध होता है कि आत्मा है गाड़ी आदि में प्रतिक्रिया दिखाई पड़ती है किसी चेतन में आश्रित होने पर यह जड़ है सारे इंद्रियां जड़ हैं अपने अपने व्यापार उभराएंगा वो चेतन का ज्ञान उठाएंगे यही सिद्ध होना है निर्विशेष्ट निमित्तत्वादम निर्विशेष जो है निमित्त बनेगा निर्विशेष में रहेगा निमित्तत्व इसके लिए ही प्रयोजन है यहाँ ये प्रतिबंधन का उत्तर वाक्य का प्रयोजन है ये बताए टीका लिखिए प्रतिबंधन वाक्य का संग्रह विवृण हो है ये प्रतिबंधन वाक्य उत्तर वाक्य है प्रथम मंत्र तो प्रश्न वाक्य का प्रथम मंत्र ये उत्तर वाक्य द्वितीय मंत्र के जो प्रतिबदन वाक्याम वाक्या हम इसके संग्रह का व्याख्या करते हैं आगे ये संग्रह वाक्य था जो स्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि प्रतिवदन निर्विशेष से निवाद हम यथा संग्रह वाक्य संक्षिप्त ने कहा आगे इसकी व्याख्या करते हैं टीकाकार इसी की व्याख्या करते हैं संग्रह का व्याख्या तो निमित्तवाद हमें चार नंबर की टिप्पणी वासी निमित्त हम माने निमित्तत्व अर्थो अभिधेयक ऐसे विग्रह का जानकारी तत्व अर्थ नहीं करना निमित्तत्व अर्थ माने अभिधेय विषय निमित्त है अभिधेय मानी विषय होता है जिसका ऐसे बहुगुरी समाज का जानित और अर्थ है निमित्तत्व शब्दों में अर्थ अर्थश्वत में बहुगुरी समाज करना जानिए यश क्या है निर्विशेष अन्य पदार्थ कौन होगा निर्विशेष ये परमात्मा होगा ये विग्रह बनाना क्या तो सुभाष्य देखिए आदि विशेष रहित से जब किसी के पहचान में चार धर्म होते हैं तो व्यक्ति में विशेषता आ जाती है क्रिया से गुण से जाति से और संबंध से व्यक्ति में विशेषता आ जाती है ये चारों के चारों आत्मा में नहीं है इसलिए निर्विशेष कहा जाता है आत्मा को भाग्य विशेष हो जाते हैं कोई पकाता है तो पाचक पाचका से बोल बोला जाता है कि वो क्रिया को लेकर जाति से अयम ब्राह्मण बोल दिया जाता है एक मनुष्य विशेष को ब्राह्मण कह दिया जाता किसको लेकर जाति से पहचान होता है उसका विशेष हो गया वो और गुण से अयम कृष्णा अयम शुक्ला इत्यादि बोले है। काला है गोरा है पहचान हो जाता है ये वह गुण से विशेषता आ है संबंध से भी होता है अयम राजपुरुष आता राज संबंधी व्यक्ति है मान वो राजा के संबंध से इसका परिचय होता है विशेष हो जाता है तो चार धर्म दिखाई पड़ते विशेष बनाने के लिए वो क्या है जाति क्रिया गुण सम्बन्ध ये आत्मा में चारों के चारों नहीं है इसलिए आत्मा को निर्विशेष कहा जाता है आत्मा का परिचय देने के लिए कोई साधन नहीं हमारे पास न जाति है आत्मा में कोई जाति नहीं ब्राह्मणत्व जाति जो भी और तो शहीद वो शुक्ल कृष्णा आदि गुण भी शरीर के हैं कालाक शरीर का धर्म है और क्रिया पाचन पाचकत्व आदि जो क्रिया है पकाणा आदि कौन करेगा शरीर का ये तो भी शरीर का धर्म होता है और जो संबंध है पुलिस आदि को राजपुरुष करके बोलते हैं या अमुक तत्व है या मंडलेश्वर का शिष्य ऐसा ऐसा बोलते हैं संबंध दिखाते हैं तो वो भी शरीर में होता है आत्मा में चारों में चारों है ये निर्विशेष है ये क्या है विशेष है होते हैं विशेष व्यक्ति का परिचय में विशेष होते हैं बिक्रियादि से आयु से जहां तीन और देना चार होते हैं परिचय कराने वाले व्यक्ति का परिचय के चार कारण होते हैं चारों रही है आत्मा जाति भी नहीं है गुण भी नहीं है क्रिया भी नहीं है संबंध भी नहीं चारों अभाव होने से आप मन आदि प्रवृत्तों निमित्तत्म मन आदि के प्रवृत्ति में निमित्त बन रहा आत्मा निमित्त हो रहा है क्योंकि जड़ है जड़ में प्रवृत्ति हो रही है अपने अंदर व्यापार चल रहा है उसे निमित्त तो बना हुआ है और सम माने परिचय देने के लिए कोई साधन नहीं है हमारे पास किसी व्यक्ति के परिचय देने के लिए चार में से एक कोई एक होना चाहिए चारों में इसलिए स्रोत्र से स्रोतम इसलिए ऐसा प्रतिबेदन दिया गया उत्तर क्या दिया गया स्रोत्र से स्रोतम वो काम का भी काम है माने जो सब सुन रहा काम कि नहीं सुन रहा उसके साक्षी है इसलिए स्रोत कहा गया ऐसा प्रतिवर्तन प्रतिवर्चन से आते उत्तर भारतीय जो द्वितीय मन का यही अर्थ होता है प्रतिवतन का यही आता है ऐसा बताया ठीक है देखिए मन आदि नाम यह प्रवर्तक मन आदि का, का प्रवर्तक है जैसे गाड़ी का प्रवर्तक होता है ड्राइवर ड्राइवर के बैठक पर गाड़ी चलेगी उसी प्रकार मन आदि में जो प्रेरक बना हुआ है प्रवर्तक है प्रेरक प्रवर्तक यहाँ जो ऐसा है सह किम विशेष है क्या विशेष वाला है किम विशेषो यशिया सह किम विशेष भौग्रिक समाज क्या विशेषता है उसमें परिचय के लिए क्या निमित्त है उसमें क्या परिचय देंगे उसका चार होते परिचय कराने के चार होते जाति क्रिया गोण समान क्या है ये प्रश्न हमारे मना आदि नाम या प्रवर्तन मना आदि का जो तो प्रेरक माने प्रेरक स विशेष क्या विशेषण वाला है वो प्रश्न ऐसा जो प्रश्न सामने आ गया हुआ आया हुआ प्रश्न निर्विशेषता विशेष उत्तर क्या है निर्विशेष विशेष कोई विशेष और नहीं है निर्विशेष ही विशेष है उसका का क्या है निर्विशेष है विशेष यही उत्तर होगा निर्विशेषताशेष उत्तर यही उत्तर होगा क्यों क्रिया संबंध से विशेष से व्यापक इधर व्यागृति कराने वाला धर्म होते हैं चाहे क्रिया हो गुण हो हाँ या संबंध हो या प्रेम दिया ये गौर होता है जाति भी है क्रिया माने क्रिया के द्वारा व्यक्ति जो इधर जागृति कराया जाता करा है अयम पाचक पटाने वाला व्यक्ति है भंडारी है माने और उसे अलग कर दिया किसने किया उसको अलग क्रिया, क्रिया ने किया पाचन तो क्रिया नहीं दिया तो क्रियाया गुण से अयम कृष्णा अयम शुक्ल इत्यादि हम बोलते हैं काला है गोरा है उसको इतर व्याकृति करा रहा है कौन करा रहा है वो जो गुण कालापना गोरापना वो इतर करा रहा है व्यावत धर्म होता है वो इसी प्रकार संबंध अयम राजपुरुषा इत्यादि जो बोला जाता है संबंध से पहचान होता है ये व्यक्ति अन्य से कुछ विशेष है ये तीनों के तीनों विशेष व्यावर्तक धर्म जी विशेष होते हैं व्यावर्तक धर्म होते हैं इतर व्यावृत्ति कराने वाला अन्य से अलग कराने वाले धर्म का दर्शन तो अशत्यत्व निर्विशेष आत्मा में दिखाना संभव नहीं है आत्मा विशेष है उसमें ये सब धर्म दिखाना संभव नहीं जो इतर व्यावृति कर सके आत्मा का जब परिचय देने लगती है स्मृति तो इतर व्यावृत्ति से ही होती है यह नहीं है ये नहीं है ये नहीं है करके निषेध कर करके जो शेष बच्चे का वात्मा होता है उसको बताना नहीं पड़ता देती रेती आदि स्मृति है अस्थूल फानों आदि स्मृति है आत्मा का परिचय तो इधर भी आदि यह आत्मा नहीं यह आत्मा नहीं जितने भी पदार्थ दिखाई पड़ते हैं सबका निषेध करने पर निषेध करने वाला जो व्यक्ति बच्चे का आत्मा होता है उसको बोलना नहीं पड़ता का विषय नहीं होता वाणी से इतर की की जाती है आत्मा के निर्माण के समय मुख्य आत्मा ऐसा आत्मा है उस तरह से होगा एक क्रियाया गुण से संबंध से विशेष से जो विशेष होते हैं यावत धर्म होते इतर व्या कराने वाला धर्म जो होता है जब सही कर्ण सकवा दिखाण संभव नहीं आत्मा है क्यों क्रियादी मतलब अगर क्रियादी आत्मा में हो क्रियादिमा आत्मा हो मैंने क्रिया हो गुण हो संबंध हो ये आत्मा तो क्या होगा घटाधि पर अनात्मक जो जो संबंध वाले क्रिया वाले गुण वाले होते हैं और अनात्मा होते जैसे धर्म देखा तो धर्म देखा धर्म क्रिया होती है जलाहर आदि क्रिया होती है उसे अपना गुण भी है रक्त आदि गुण है इत्यादि तो वो अनात्मक तो प्रसंगा फिर आत्मा निश्चित होगा अगर क्रियादिमान मानेंगे तो घटाधिक समान अनात्मा हो जाए त्मत्वि तो सिद्धि नहीं होगी इसलिए आपको तो निर्विशेष चैतन्य आत्मा को हम इतम ज्ञान साम्य ज्ञान अगर आपको समझ ज्ञान चाहिए, तो यही ज्ञान है निर्विशेषक आत्मा स्वरूप हूँ ये ज्ञान होना ही संग ज्ञान सविशेष रूप से अपना परिचय कभी नहीं लेना सविशेष रूप से परिचय देंगे तो क्रियाव क्रियादिमान होगा और अनात्मा हो जाएगा भटादिपि समा अनात्मा होगा यही ज्ञान है निर्विशेष चैतन्य आत्मको हों आत्मक स्वरूपो हों निर्विशेष चैतन्य स्वरूप हूं ऐसा यही ज्ञान ज्ञानित ज्ञान समय्यक ज्ञान हो ये व्यथा ज्ञान यही है आत्मगत पहचान इस तरह से है नभावे ना सदैव सदैव प्रसंग अप्रष्टपूर्वक से बोलता है पारा तब ये हो गया निर्विशेष में विशेष अभाव होता है निर्विशेष जो बोलेंगे विशेष अभाव है वहां लगा में विशेष है और वहां विशेष नहीं है मैंने अभाव है तो दो हो गए एक आत्मा और एक अभाव किसका अभाव विशेष का अभाव दो होगा ये एंका है न तो ना सदैव तो पसंद है अभाव के साथ में फिर द्वैक्त आ जाएगा एक तो आत्मा हो गया और एक विशेष का अभाव और तो डाला हुआ है दो हो गया इस क्षमता हो गई तो उसका उत्तर देते हैं ऐसा नहीं है। कहना क्यों तस्वृक तो सत्व अभाव जो विशेष का अभाव वह आत्मा से अतिरिक्त सिद्ध नहीं हो सकता आत्मा अवैध और उसमें रहने वाला अभाव सिद्ध नहीं हो सकता है मतलब अभाव को अधिकरण स्वरूप माना है कुमारी भट्ट जी ने अभाव को अधिकरण स्वरूप माना है नैयाय बोलते हैं अभाव के भूतल के ऊपर में घटा भाव देखता है बोलते हैं प्रत्यक्ष होता है ऐसा बोलते हैं उनके विचार कहां तक सत्य होगा देखना आपको आप माने एक निरपेक्ष होकर के देखिए आपको भूतल में आपकी दृष्टि पड़ी हुई है कि घर के अभाव में दृष्टि पड़ी हुई है क्या दिख रहा, तो तो हाँ, रहा है आपको तो फिर तो वो उनके पारलों पर मत सुनना होगा आपको आपके दृष्टि चक्षु का संबंध किसमें आप हाँ अभाव दिख रहा है आपको अधिकांश शुरू होता है अभाव जो होता है अधिकांश भेज होने वाला होता एक आव तस्व पृथक सत्वाभाव माने जो विशेषा अभाव है आत्मा में जो विशेष का अभाव तो है वह द्वैध भाव आज अगर कहा था पूर्व पक्ष ने कहा मैंने तस्व मैने अभाव पृथक सत्वाभाव अलग सत्व तो नहीं हो सकता अतिरिक्त हो सकता हो क्यों अभाव स्वरूपेण व्यवहार दिवारा, व्यवहार अंगत्व तो अन्य कहते हैं देखो फिर अभाव अगर अभिगरण स्वरूपी है फिर अभाव अभाव सब क्यों बोला जाता तो प्रश्न उठता है विचार दृष्टि से देखने पर तो अधिकतम स्वरूप ही होता है किंतु स्वरूप होता है व्यवहार बन जाएगा उसका स्वरूप को लेकर के व्यवहार का अंग बन जाएगा व्यवहार में अभाव करके प्रयोग हो जाएगा या अन्हांने कुमारी भक्त आदि ने ऐसा कहा है पांच छह सात पांच कमरे कहते हैं नाम चैतन्य निर्विशेषत्व नाम विशेषा भाव चैतन्य को जो तो निर्विशेष कहा आपने निर्विशेष में निर्गता विशेष और स्मार निर्विशेषता यही होगा जिसे विशेष चला गया विशेष चला जाएगा तो क्या जाएगा? आ जाएगा अभाव आ जाएगा विशेष चला गया और अभाव आ जाएगा आप यहां से उठ करके चले जाएंगे तो यहां आपका अभाव बैठेगा एक तो रहेगा या तो आप होंगे अभाव होगा तो इसे विशेष चला जिसे तो अभाव रहेगा तो निर्विशेषता विशेष का अभाव होगा ये संक्र है दोनों चैतन्य निर्विशेषत्व तो महाम चैतन्य में जो तो निर्विशेषतावे हाँ उसका क्या होता है विशेष विशेष का अभाव तथा तमुव अभाव उसी अभाव को लेकर जो अभाव बैठा हुआ आत्मा विशेष का अभाव उसी अभाव को लेकर तस्व सर्वत्व मान द्वैत हो जाएगा आत्मा में द्वैत आ जाएगा आत्मा और एक विशेष का तो हो जाएगा इतिहास निर्देश ऐसा शंका कर, करवा करके खंडन करके, तो तो तो तो करते हैं नशा अभाव सदैव प्रसंगी काम करना तस्य करके उत्तर दिया था तस्य पृथक सत्ता भाव उसके अतिरिक्त अस्तित्व नहीं अभाव आप आत्मा से अतिरिक्त अस्तित्व नहीं ये यात्रा करते हैं तस्वीर अधिकरण पृथक न फिर शंका हो अगर अभाव के सत्ता से अतिरिक्त अक, यदि नहीं है तो कथम का ये घटा और भूतल विद्या व्यवहार फिर व्यवहार क्यों होता है कि घटाभाव और भूतलम मैंने घटका अभाव वाला भूतल ऐसा कहा जाता है शंका है ये माने भूतल के ऊपर घटा अभाव है ऐसा ये बातें का ही आता है घटाभाव और भूतलम कथम ये प्रयत्न कैसे होगा शंका होगी इसको चरण कहा स्वरूपेण कहा टीका ने कहा स्वरूपेण यदि उत्तम अन्यत्र अन्यत्रा ऐसा कहा स्वरूप तथा व्यवहार हो जाता है घटा भावक गुतलवादी क्या व्यवहार पास्तविक दृष्टि से देखने पर अधिकांश अतिरिक्त नहीं होता उसके अपने स्वरूप को लेकर के व्यवहार हो जाएगा क्यों तो कहा व्यवहार स्वरूप कल्पे लोग व्यवहार सिद्धि के लिए उसका स्वरूप की कल्पना की जाती किसके अभाव की इसलिए घटाना भाव पर भूकर्म बोला जा सकता है कल्पना की जाती है वास्तव में स्वरूप नहीं है उसके कल्पित ना आपके स्वरूप एना व्यवहार हो पत्ते कल्पित स्वरूप से व्यवहार तो सिद्ध हो ही जाएगा व्यवहार करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है आप धूप को दो तीन सीढ़ी चढ़ाइए हाँ वो सत्य हो जाएगा सत्य को दो तीन सीढ़ी मैंने गलत करके ले जाइए वो गलत सिद्ध हो जाएगा व्यवहार तो ऐसा ही है तो व्यवहार का अनुभव बन जाएगा कल्पित से हो जाएगा ये कहा अन्यत्र कहा भाष्य भारत का आरोप क्यों था भाष्यादित है भारती का आदित है आ, मिल जाएगा पहले कहें मिल जाएगा मैं अभाव अतिरिक्त अधिकार अतिरिक्त है कुमारी भट्टन ऐसे माना है और हम को वेदांति लोग हैं व्यवहार में हम बोलते हैं व्यवहार ही हमारा सिद्धांत क्या व्यवहार में किसका सिद्धांत है कुमारी भक्त जी का जो सिद्धांत है सिद्धांत हमारा है नैयायिका का सिद्धांत हमारा में है व्यवहार में परमार्थ में कुमारी भक्त के संबंध भी न हमारे साथ नहीं है वो द्वैतवादी है हम अद्वैतवादी हैं, व्यवहार काल में अगर हम तीन सत्ता को लेकर चलते हैं पारमार्थिक सत्ता व्यावहारिक सत्ता प्रातभाषिक सत्ता तो व्यावहारिक सत्ता में भक्त जी ने जो जो कहा वो सब हम मान लें स्वर्ग है नरक है पुराण आदि विवाद सब सत्य है सब कुछ है जब तक स्वप्न से व्यक्ति नहीं जाता है तब तक स्वप्न में सत्य होता है उपराध स्वप्न से जब जाता है तब झूठा होता है जब तक व्यवहार में है तब तक ये झूठा नहीं सत्य कर सकते व्यवहार से जिस दिन ऊपर हो जाएंगे उसी दिन ये झूठा हो जाएगा अनादि सप्तो यदा जिमो प्रबुद्ध अजम अनित्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुद्धते तदाप ये, ये मानवीय के कार्य क्या है या अनादिमाया से सोया हुआ जीव है माया है निद्रा बहुत लंबी निद्रा है अपना अधिकार सोया पड़ा है सोना माने अपने स्वरूप का पता नहीं है भूल भुलाइया खड़ा हुआ है यदार दुर्ग को बोलते थे जब जगेगा ये जब तब तुम इस आदि बात के सूत्र अहम ब्रह्मास्त्र ये भाव में जाएगा जगना यही है यदार्थुक को तो बोलते थे उस काल में अपने को अजम अजमना समझता है जगने से पहले मरने समझता था स्वर्गर गावी कुछ समझता था अजम अनिगम निद्रा रहित स्वप्न रहित समझता है हाँ। और तत्व का अभाव जानने से निद्रा बोलते हैं स्वरूप का अभाव नहीं और अस्वप्न स्वप्न को नहीं मानता अन्य, अन्य अन्य प्रकार की बुद्धि वाला स्वप्न है वो भी नहीं है अब अद्वैतम बुद्धा तभी अद्वैत इसको समझ पाएगा ऐसा मानव के का में रहा है ठीक है अन्य तथा तथा उत्तम अक्षर ब्राह्मण वार्तिके कहते ये कहा अक्षर ब्राह्मण के कार्तिक अक्षर ब्राह्मण वृतार्ण्य के तृतीय अध्याय के अष्टम ब्राह्मण है गार्गी और यार्ञी का संभाव है अक्षर ब्राह्मण कहते हैं एक तो गार्गी ब्राह्मण है ष्ट ब्राह्मण फिर अक्षर ब्राह्मण अष्टम ब्राह्मण है तृतीय अध्याय वृत्तार्णिक तृतीयाध्याय अष्टम ब्राह्मण में अक्षर ब्राह्मण आता है उसने वार्तिक में कहा शिवेश्वराचार्य ने भाष्य भारती में कहा अभाविष्ट के मुताबिक तिरुताक्षर ऐसा कहा अभाविष्ट का अन्यत्री निषेध किया तो उस अक्षर में अभाव कहां से आएगा उस परमात्मा में अभाव कहां से आएगा अन्यत्र कुमारी भक्त ने घटाभा को भूतल जरूर माना हुआ है अन्यत्री निषेध किया है अभाव निष्ठ कुछ होता नहीं है तो जैसे घटविष्ट भूतल होता है उस प्रकार घटाभाविष्ट भूतल होता नहीं कुमार ने भक्त जो किया हुआ है तो अब आपने का अन्यत्र भी निषेध किया है तो कहां उस अक्षर तत्व तो में आत्मा में न क्षरती अक्षर कभी विनाश नहीं होता उस अक्षर का कहते उस आत्मा में कहां से अभाव रहेगा निर्देश कहा अभाव कहां से रहेगा ऐसा बात के कारण है सिर्फ शिवराचार्य ने कहा ठीक कहा देखिए अन्यत्र में कहा वो तो हो गया आगे ठीक है यदि सौक्यधिवत वो भी विशेष हो अभविष्य तदार अवक्षत यदि शुक्लादि गुण होता आत्मा में काला बोरा होता आत्मा लंबा चौड़ा होता या जाति कोई जाति होती आत्मा में तो जरूर श्रुति बोलती छिपाती नहीं श्रुति श्रुति ऐसी है एक माता इनकी दयालु होती है सौ माता के समान दयालु होती है श्रुति सत माता सब ये समान दयालु होती है सभी तो वो श्रुति छिपाती नहीं ये कह है। रहे हैं आप यही कह रहे हैं यदि सौक्रिया जैसे सौकलिय गुण रहने वाला जिस तरह का सौकलिय बोलते शुक्ल गुण जिसमें हो सौक होता हो। हो है वो वो भी विशेष हो अभविष्य कोई विशेष यदि आपका में होता तब तब उसको अवश्य अवक्ष बोलती श्रुति बोलती किंतु कोई गुण है ही नहीं शुक्लादिगुण है न क्रिया है न जाति है न संबंध है न गुण है एक शौकलारी वस्त्र आदि जैसे शुक्ल वस्त्र दक्त वस्त्र आदि हम प्रयोग करते हैं प्रयोग करते हैं ये आदि में सौगुल सौगल्यादि विशेष गुण है न इसलिए उसको इतर से ज्यागृति कराया जाता है ये सफेद कपड़ा है ये लाल कपड़ा है जाने पर अन्य से अतिरिक्त कराया जाता है ऐसा कोई वहां गुण नहीं आ क्रिया है न जाति है न संबंध है अन्य से पृथक करने के लिए हम संबंध चार ही होते हैं हमारे पास साधन चार होते हैं वो आत्मा में कुछ भी नहीं चारों के चारों नहीं के चारों से रही है इसलिए निर्विशेष कहा विशेष नहीं है वो ये चार विशेष होते हैं परिचय के लिए ये बता अच्छा आगे ठीक है श्रुतिष्को भवशा तृतीय का प्रतिपथन करवाना निर्विशेषत्व मान्य थे श्रुति अक्षरानुसारा दंड ने क्या श्रुति के प्रत्येक पदों को देखते हुए यही आता है क्या आता है श्रुति भी उपलक्षण वृत्ति से बोलती है अभिधा वृत्ति से नहीं कह सकते माने हम विषय को दो तरह से बता सकते हैं यह व्यक्ति अमुक नाम वाला है इसको अभिधा व्यक्ति बोलते सबकी वृत्ति से बोला जाएगा वाक्य होगा सबदा वाक्य बन जाएगा यह अमुक वाला व्यक्ति है जो सन्यासी है एक गृहस्त है जो भी बोलेंगे तो अविधार रूप मान जाती है शक्तिवृत्ति से परिचय कराया जाता है और एक होता है यहाँ जितने बैठे हैं, उनका निश्चय कर देंगे इसको कुछ नहीं करें तो अपना हो बजाय उसको बोलना नहीं पड़ेगा इसको कहते हैं लक्षण। लक्षण से स्मृति बोलती है यहाँ आत्मा का परिचय देते समय में अमुत आत्मा है ऐसा बोल नहीं सकती स्त्रुति क्यों यदोबादो निर्वर्तन के अपराध मनसा सा तैतृत प्रतिशत में स्पष्ट लिखा हुआ है जिससे मरवाणी लवक आती है माने वाणी का जाना मन का जाना माने अपने विषय को घेरना उन्होंने वाणी को विषय जाना माने सबको को घेर लेना जो तो शब्द उपचारित होता उसको घेरना आत्मा में जान जानकर वापस हो जाते छू नहीं पा सम नहीं करता मन वाणी का निषेध माने वाणी से सारे बाह्य इंद्रियों का निषेध है कोई न कि सुन करके पता लग जाए शून करके पता लग ऐसा नहीं है और मन से लेना है अंतकरण कर डिशाइड नहीं करते श्रुति भी उपलक्षण वृत्ति के द्वारा ही प्रतिवचन ब्रवाणा स्मृति प्रतिवचन दे रही स्मृति ऐसे दे रही उत्तर दे रही है उपलक्षण वृत्ति से रही है। जो स्त्रोत्र का स्त्रोत्र है उसको तुम आत्मा समझो यही बोला जा रही है निर्विशेषको तो हम मान्य थे श्रुति भी आत्मा को तो निर्विशेष ही मानती है तो अगर सविशेष होता तो शक्ति वृत्ति से बताती या आत्मा हर करके बोलती जैसे अयम ब्राह्मण शक्ति वृत्ति से बोला जाता है ब्राह्मण तो जाति को देखकर करके बोला जाता है ये ब्राह्मण है बोला जाता है यह श्रुति ऐसा नहीं बोल पा रही है तो अविधावृत्ति से नहीं बोल सक पा रही है वृत्ति से बोल बोलिए अक्षर अनुसार आप गंधे श्रुति के एक एक शब्दावली जब हम देखते हैं तो ऐसे प्रतीक होता है कि श्रुति भी उपलक्षण वृत्ति से बोलती है क्या उपलक्षण होता है चार नंबर है यथा देवत्ता के ग्रहान सबले सौप्ल्या विशेषा भावी शुक्ला देवद्रिया रोचने तथा तो ये देवदत्त व्यक्ति के घर का पहचान करना है किसी को किसी ने पूछा देवदत्त डर घर कौन मैं कहूं सब घर सफेद है सीमेंटेड है सारे के सारे और जो सीमेंट वाला है वो देवता डर घर ऐसे पहचान होगा नहीं होगा जो तो सफेद चुना लगा है देवदत्त घर पहचान होगा सारे घर सफेद है नहीं होगा तो शक्ति वृद्धि से बोलना संभव नहीं है इसलिए क्या कहते हैं वहां कागवत देवदत्त से ग्रहण करके होगा तो उपलक्षण करके बोलते हैं तब तो तक तो व्यक्ति को देखा कौल तो था उसका में व्यक्ति जाते जाते कौल हो जाएगा फिर भी उसको पहचान हो जाएगा इसको उपलक्षण बोल रहे हैं यही यहां बोलना चाह रहे हैं कि में उपलक्षण व्यक्ति यदा देवदत्ता है जैसे देवदत्ता है कि व्यक्ति का परिचय कर रहा है किसी के घर साधारण सब समान बने हुए इन जैसे मकान उस गाँव में एक जैसे मकान दिखाई पड़ रहे हैं साधारण में से विशेषा भार है विशेष हाई रे एक घर का पहचान जा रहा है विशेष नहीं वहां विशेषता शुक्रा देवता से क्रिया दे। ये देवता का सफेद है ऐसा नहीं कहा जाए क्यों दूसरा घर भी सफेद है उसे परिचय होगा नहीं साधारण सब में एक जैसे रह रहे हैं क्योंकि कार बंत समाज कहा जिसमें कई ना वो देवता तक रखा रहे ऐसा बता दिया उस सब कौआ बैठा हुआ था कौआ तो उड़ी चला गया फिर भी पहचान उसको हो जाएगा इस प्रकार यहाँ भी है तथा उसी प्रकार यहाँ भी स्मृति बोलना चाह रहे उपलक्ष्मी का विशेष इतना विशेष है में और आत्मा की परचान इतना विशेष समझना क्या विशेष समझना धीरे को साधारण प्रयोग को विशेषा घरों में विशेष है कुछ न कुछ विशेषता है चाहे लंबाई चौड़ाई में विशेषता होगा कोई विशेषता है वहां होती घर्म है वहां साधारण लोग विशेष का अभाव विशेष माने असाधारण रूप तो से विशेष का अभाव नहीं कोई भी कोई विशेष है उसमें क्योंकि यहां निर्विशेष है कोई भी विशेष नहीं फर्क है प्रकृति असत तो प्रयुक्त है वो तो है ही नहीं विशेष है ही नहीं वहां तो कुछ न कुछ विशेषता ढूंढने पर मिल जाए साधारण अभाव दिखाया वहां सब सफेद थे इसलिए बोल दिया वो उपलक्षण से बोला विशेष ढूंढने पर मिल सकता है तो यहां पर कोई भी विशेष नहीं असब को प्रयुक्त है यहाँ कोई भी विशेष नहीं विशेष का अभाव ही है यहाँ ये दिखाया जाता है यही यह यह। यह इतर सारा बाढ़ा इतर साधारण जब आ रहे माने आत्मा जैसा निर्विशेष कोई है ही वो जैसा आत्मा है संभव नहीं है तो उपमा देना संभव नहीं किसकी उपमा दिया जाए आत्मा को आत्मा कैसा है अमृत जैसा है काना बनेगा नहीं हो जाता है सब ये कहता है अच्छा आधरा गीता के सप्तम अध्याय में भगवान ने कहा है रसो हम अपने प्रभाष में ये इत्यादि बोला वो भगवान ने मैं जल में रसमू तो रस यदि आत्मा में हो तो विशेष हो जाएगा क्या विशेष है रस हो किंतु वहां पर ऐसा आता नहीं है उसका अर्थ होता है जल में जो रस है वो तो मेरा स्वरूप समझा एक रस जल में है नदी आत्मा में नया आत्मा में रसो हमोसुखते शब्द से ऐसा लगता है कि मैं जल में रस हूं रस मैं हूं मैंने रस विशेष हो गया किसने आत्मा में ऐसा अर्था तो नहीं कि ऐसा नहीं है एक गीता का अर्था करते हैं इधवार रसो हमोसुखते दिवार जैसे रसो हमो कहा है गीता सप्तम अत्यायन है उसी प्रकार तत्र ही रसत्व जो रसत्व दिखाया माने जल में मैं रसू हूं करके दिखाया तो रसत्व यदि आत्मनि विशेष अवश्य यदि वो रसत्व धर्म आत्मा में यदि होता विशेष अभी तरा असु ना न फिर उस जल में रसू नहीं करना चाहिए था अबसु सप्तमी सप्त के पत्र प्रयोग नहीं करना चाहिए था इतना मैं रसू कितना बोल देते रसो हम अपसु कौन थे मैं अबसु मैंने हम रस ऐसा बोला है भगवान पद का प्रयोग नहीं करते अगर आत्मा में तो दिखाना चाहते तो क्या बोलो कंबू अपांग तत्व ग्रुबल वो तो बोला सत्यगंध पद बोला क्या बोला अब तो सुहा है ऐसा बोलते हुए अपंग तुम वो जलगा यु धरता है रसवत्व धरता रस रसत्व तो बोलो रसवत्व बोलो एक चीज होता है तो जलगाधर्म दिखाते हुए सोहम यद अधीन हम जिसके अयोग में रस है जिसके अधीन उस जल में रस होता है वो मई ये परिचय का रस मई नहीं जिसके अधीन जल में रस है तो वो मधुर रस है कौन सा रस है जल जल है मधुर है मधुर रस मिठा होता है जल नमक खारा पानी भी बोलते हैं तो आजकल तो सरल हो गया फिल्टर कर देते हैं उसका धर्म मिठा मिठास है जल का रस रस का स्वाद रस होते हैं, छह प्रकार के स्वाद होते हैं लोगों में जो गिलास में डालने वाले रस रस्म खोला जाता है रस में स्वाद युवा से जिसको चखा जाता है तो उसी प्रकार का दिल विशेष दिल विशेषव आत्मा को उपलक्षित वहां भी आत्मा का उपलक्षण करते से भगवान ने समझाया गीता में दृविशेष तो से समझाया यथा जैसा समझाया तथा उसी प्रकार यहाँ भी प्रकृति में हमको समझाना है यहाँ जो श्रोत्रादिनाम स्त्रोत्रत्व यद अधीनम स्रोत्रादी में जो सुनने के सामर्थ्य स्रोतत्व है सुनने के सामर्थ्य जिसके अधीन है वो आत्मा है ये बदलाव श्रोत्रादिनाम स्रोतत्व यद अधीनम जिसके अधीन है जो सुनने के सामर्थ्य यही है यद अधीनम स आत्मा की श्रुतिर उपलक्षण प्रत्या एक उपलक्षण व्यक्ति से श्रुति बोलती है शक्ति वृत्तिष्ठ नहीं भुणती भुणती करती होती हुई श्रुति निर्विशेषत्वों में इत्य आत्मा को निर्विशेष रूप से स्वीकार हैं है विशेष नहीं अच्छा उपलक्षण वृत्ती पांच नंबर पांच नंबर चीता चीता देखिए अच्छा भाष्य देखिए अंग्रभा माने श्रुति का अक्षर अनुगम है घट है स्रोत्र से स्रोत्रमा जो बोला मनुसलमान है इत्यादि कहा अनुगमान तब तो अनुगत आनी ही अथवा उसी में अनुगत हो जाते हैं इसका शब्दावली अक्षर मैंने श्रुति का जो शब्दावली है स्रोत्र से श्रोतम सलमान है इत्यादि जो कहा उसमें अनुगत हो जाते हैं अच्छा। एक नंबर टिप्पणी है अनुगमांत ये प्रद करो थी संग्रहरा तथा अनुगमान उसी की व्याख्या करनी अनुमान मैने अगता है अस्थे अक्षरा संग्रहलास्था कहा था उसी का ये अणी अतुति अक्षरा युति मैने सभी श्रुति नुत्यक्षर दृढ़ श्रुति नैरा युति कौनसी श्रुति य्रोत्र स्रोत्र मन सो मन यदात युति है अत्रुति घटना अक्षरा ये श्रुति में जो वो वो निमित निमित तो आते। आते का है शब्दावली है अक्षर है शब्दावली वह है अस्मिन आत्मो मना प्रवृत्ति निमित्त निमित्त प्रतिवचन श्री अस्थेण भाष्य किस विषय में किस विषय में आत्मा में मना के निमित्त तो ये आत्में एक उत्तर के आत्म का प्रतिवचनाथ घटकी भूत से आत्मा प्रतिवचन उत्तर का घटकी बना हुआ आत्मा है प्रतिवर्तन के उत्तर भारतीय में घटक बना हुआ है कौन आत्मा आत्मा से घटित है वाक्य राम सब होता है घटित किससे घटित होता है रकार आकार मकार आकार विसर्ग से घटित होता है राम और वो होते है घटक आजकल दवाईयों में लिखते हैं घटक ये एक चीज मिलकर के दवाई बन गई तो वो दवाई है घटित और जो जो मात्रा लिखे हुए है ऊपर वो घटक वैसे यहां स्मृति अक्षर से घटित होता है आत्मा ये बता अच्छा अश्विन अर्थ्य आत्मा बना निमित्त रूपे प्रतिबंध में जाते तब तो बताने प्रतिवचनाथ घटेगी भूत आत्मा प्रतिवचन से घटक बना हुआ आत्मा उससे उसके द्वारा घटित है उत्तर वाक्य आत्मा से घटित है आत्मा निर्विशेषत्व से गमकानी निर्विशेषत्व के गमक है ज्ञान कराने वाले ये वाक्य हैं संविदा आगे, निर्वी सेसे, निर्वी सेसे तो तो अच्छा आगे तो ये टीका देखिए निर्विशेष निर्विशेषत्व भाचन पराधार कथन निर्विशेष अक्षर ने हमारा शब्द तो है आत्मा निर्विशेष कर कोई शब्द थोड़ी आ गया है यहाँ तो स्रोत्र से श्रोत मनुष्यों ने कहा आपने निर्विशेष आत्मा का परिचय कह रहे बात के बताया कैसे बताया शब्द तो है यही शब्द है निर्विशेषत्व भाचन पराधारा निर्विशेषत्व भाचक जो पल तो शब्द तो नहीं है ना यहाँ तो स्रोत्र तो से श्रोत इत्यादि शब्द हैं तो पदार कथम निर्विशेष अक्षर होगा निर्विशेष आत्मा में वाक्यावली कैसे होगा ये शंका कैसे होगा आपका कथम ये शंका किया भाषा में शंका उठाई कथम अच्छा तो उत्तर देंगे टीका देखिए निर्विशेष से वाचक सत्या वाक्या अभावे भी से वाचक शक्ति के द्वारा शक्ति वृत्ति से थ घटता नहीं है शक्तिवृत्ति से नहीं बता सकते। यह अमुक है या, या आत्मा है करके नहीं या शब्द नहीं आया ऐसा न आने पर भी घटक न होने पर भी निर्विशेष शब्द वाचक पदाभाव निर्विशेष से वाचक सत्या अभावे भी निर्विशेष आत्मा का वाचक शक्तिवृत्ति से वाच्य तत्व न होने पर भी उपलक्षण भविष्य उपलक्षण वृत्ति से हो सकता है वृत्ति बताया जा सकता है ये अभिप्रक्त श्रोत्र शब्द से कारण मुख्य तो मानते हैं कि स्त्रोत्र शब्द का मुख्य अर्थ क्या होता है उसको बताते माश्रोत्र शब्द का मुख्य अर्थ श्रीणोती अन यदि श्रोत जिसके द्वारा व्यक्ति सुनता है उसको श्रोत्र का स्ट्रन कारण हुआ, हुआ है सूर्य रात सेवण रात से स्ट्रन हुआ है सर्व रात स्ट्रन श्रोत्र है श्रीणती अन्य के सारण को जो सच्चे तो स्वतंत्र शब्द का अच्छा श्रीणी एक आश्र ने कहा टिप्पणी की उपलक्षण वृत्ति पांच टिप्पणी की ठीक है कयाचित लक्षण या दिया होता है शक्ति वृत्ति से तो आत्मा का परिचय नहीं दिया गया है यहाँ शक्ति वृत्ति से कथन करने वाला बाचक शब्द आत्मा का वाचक शब्द यहाँ नहीं है फिर भी कोई भी एक लक्षण वृद्धि जाए लक्षण भी कई प्रकार की लक्षणा है जहाज लक्षण अजब लक्षणा जहाज अजब लक्षणा तीन प्रकार के लक्षणों का कुछ सही एक व्यंजना भी होती है बोला जाता है कुछ अर्थ निकलता है उसे विपरीत कुछ जैसे हमारे घर में कोई मित्र आ रहा है हम बहुत मिलने के उत्सुक आए आ गए सामने बोलते जाओ जाओ ऐसा बोलते जाओ जाओ आओ आओ मानी ये व्यंजना वृत्ति व्यंगना करके बोलना ये एक वृत्ति इससे भी शाब्दिकार्दिकार्दिक बोध हो जाता है बोलना चाहते है कई आपके लक्षण यथा है जैसे व्यंजना है शक्ति लक्षणा व्यंजना तीन प्रसिद्ध है हमारे शब्दों के आपको समझने के लिए कभी शक्ति वृद्धि से भूतलिय घटा बोलेगी तो शक्ति वृत्ति से क्या हो जाएगा आपको हम घोषणा करेंगे तो लक्षणा करनी पड़ेगी जहाज लक्षण करनी पड़ेगी लक्षण प्रति गंगा में घोषण होना संभव नहीं घोषणा है उसकी झोंपड़ी वाला संभव है गंगा वाली महत्वपूर्ण गंगा बोलते हैं तो उसका अर्थ करना पड़ता है गंगा शब्द का अर्थ गंगा का किनारा करना पड़ता है गंगा के किनारे में हो सकता है गंगा पद का अर्थ गंगा का किनारा ऐसा सब वृद्धि से ज्ञान नहीं हुआ लक्षण के ऐसा हो जाता है इस प्रकार एक व्यंजना होती है माने बोला जाता कुछ और उसके उल्टा अर्थ जाता है समझने वाले समझ जाता है इसको कहते हैं व्यंजना संस्कृत में जिसको हिंदी आदि में व्यंग बोलते हैं व्यंग तो करता है बोलते हैं तो कहा यथा व्यंजन याद व्यंजनावृत्ति से ज्ञान होता है गच्छ गेतन अंत पंथ संतुते शिवा मम जन्म तथा भवे ये गतो भगवान यह साहित्य का श्लोक है साहित्य नया एक कवि कभी, अपनी कविता लिखता है एक व्यक्ति कोई नौकरी करता था कुछ करता था विदेश रहता था घर आया हुआ उसकी मैंने जितनी भी छुट्टी थी समाप्त हो गई अब जाने लगता है उसकी पत्नी में बोलती है गच्छ गच्छ से का अंतरा है पंथारणा समुदय सिवा यह कांत है आप जाना चाहते हो जाओ जाने चाहते हो जाओ मैं रोकूंगी मैं गच्छ ग्रांत गच्छ सीखे गच्छ जाना चाहते तो जाओ ठीक है पंथारणा समृद्धि तो मां का कल्याण प्रद अच्छा हो किंतु एक ध्यान रखना मामा भी जन्म तत्र भूयाव अत्र भगवान मेरा भी जन्म वहीं हो मैं ये चाहती हूँ जना आप जा रहे हैं माने न जाओ आत्म जा है ये साहित्य की भाषा है ये व्यंजनागृति से मतलब मामा भी आपी जन्म तत्र भूयाव यथो भगवान जहाँ आप जाते हैं मेरा जन्म भी वही हो जाए तो उसका अंतर निकलता है नजाओ वैसे यहाँ व्यंजनादी भी होती है इस प्रकार किसी प्रकार के लक्षण पृथ्वी से समझाया जा रहा है स्रोत्र सो से शुद्ध इत्यादि शब्दों से यह कह अच्छा तो भाष्य ने कहा श्रीणौत या नहीं लेते श्रोत्रोत्र श्रोत्रा शब्द का मुख्य अर्थ बताते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति सुनता है व्यक्ति में प्रमाता सुनते समय में कौन है प्रमाता शुद्धा आत्मा नहीं सुनता है तो प्रमाता जीव बंत सुनता है मनोविशिष्ट होकर के प्रमाता सुनता है इसके द्वारा जिससे सुनता है उसको स्रोत्र बोलते इसी के माध्यम से सुनता है इसलिए इसका मां श्रोत्र पड़ता आने जिस की आहित श्रोत्र भाषण जिससे सुनता है व्यक्ति व्यक्ति माने परमाता बोले ना सुनता आत्मा नहीं सुधा आत्मा में सुनना सुनना कुछ नहीं पड़ता वो तो धर्म है निष्क्रिय है श्रेणों की आदित श्रोत्र जिसे जिससे सुता है तस्य शब्दाष का उस स्त्रोत्र में जो शब्द को प्रकाश करने की शक्ति है वही तो बोला जाएगा उसका स्रोतत्व शब्दाश तत्व जो है शब्द को कर प्रकाश करता है वो अपने विषय को प्रकाश करना है वही स्त्रोत्र है दोनों तिप्पण तो तब क्या अभिन स्रोतत्व जिसके अधिनय शब्द प्रकाश करने शब्द को प्रकाश करने के सामर्थ्य जिसके अधिनय वो आपको है ऐसा समझ निर्षय से आपका ऐसा है ऐसे तब मन स्त्रोत्र पुण्यंसा आत्मा ऐसे ज्ञान करोत्र से श्रोत के द्वारा ये स्रोत्र बोल करके एकत्र जो है अपने शब्द का प्रकाश कर रहा है शब्द को ग्रहण कर रहा है यही शब्द भाषक है ये प्रकाश करना अपने विश्व को ग्रहण करना है स्त्रोत्र उसके द्वारा आत्मा उपलक्ष्य विशेष आत्मा उपलक्षित हो जाता है और अगर आत्मा होता तो ये शब्द ग्रहण नहीं कर सकता जड़ पड़ा है शब्द ग्रहण कर रहा है श्रोत इसके बारे में आत्मा है ये होते उपलक्षण ज्ञान अच्छा ठीक है देखिए शब्द प्रभाष का कम स्व सत्य भविष्य श्रोत से प्रश्न है हमारा शब्द को प्रकाश करना उसका धर्म है श्रोत का देगा दूसरे की सहायता क्यों चाहिए उसको स्रोत्र इंग का स्वभाव है शब्द ग्रहण करना तो यही टीका ने शांका उठाई शब्दाषा तुम सब्र को प्रकाश करना माने घेरना सब्र को सुनना शो सत्य भविष्य अपनी शक्ति से कर लेगा वो स्रोत्र कर का अपनी शक्ति से भविष्य स्रोत्र से, से हो जाएगा प्रथम तस्वीर सदर्भ भाषा का पूजना आत्मा उपलक्ष्य कब्य उस स्त्रोत्र इंग शब्द को ग्रहण करता है और उसके द्वारा आत्मा का ज्ञान होता है कैसे पता लगता है आत्मा का उपलक्षण में कैसे पता लगता है कि किसान आकांक्षा या ऐसे जिज्ञासा होने पर उत्तर देते हैं भाषा क्या उत्तर देते हैं शब्द उपलब्धि अब भाषा तो को न स्वत स्त्रोत्र के लिए जो शब्द को उपलब्ध करता है वह स्वतः नहीं है किसी अन्य के अधीन होकर के श्रोत को शब्द को ग्रहण कर पाता है स्वता नहीं कर नहीं कर सकता ये भाषण का शब्द उपलब्ध रूपया शब्द के उपलब्धा रूप से अब भाषण तो का रहा है शब्द स्त्रोत्र में प्रकाश कर रहा है शब्द को विषय कर रहा है किंतु तो स्वतः नहीं हो पा रहा है दूसरे के सामिध्य मिलने पर कर पा रहा है जैसे लोहा जलाता है कब जलाता है दूसरे से जलने के बाद जलाया स्वतः नहीं जला सकता स्वतः जलाने की शक्ति कुछ नहीं है वैसे ही यह स्रोत्र में भी स्वता शब्द प्रकटने की शक्ति नहीं है किसी दूसरे का सामने मिला हुआ है जिसके कारण शब्द ग्रहण है जिसके सामने पाया इसने वही निर्विशेषात्मा है स्रोत्र से अचित रूपत्व क्यों शब्द से प्रकाश क्यों नहीं कर सकता अचेतन है चेतन होता तब तो कर देता अचेतन प्रार्थना है अचित रूपत्व अचित अचित स्वरूप है रूपस्वरूप ऐसा है कि कहा ठीक है फीक्र कहता हैं कि शक्ति सतह प्रकाशमान से बा शक्ति उसी का मानना चाहिए विद्यमान पदार्थ हो सतः प्रकाशमान से प्रकाश वाला पदार्थ हो शक्ति कोई भी प्रकाशशील पदार्थ न होगा उसी की शक्ति उसमें शक्ति आना चाहिए न असत हो असत पदार्थ की शक्ति नहीं मानी जाती है बल्या पुत्र शक्ति होती है क्या वही हई ताज़े से शक्ति होगी उसको असत्थ में शक्ति मानते हैं शक्ति ऋषि के मानना चाहे सत हो प्रकाशमान पदार्थ हो ऋषि के मानना चाहिए शक्ति शब्द ग्रहण पत्थ्य की शक्ति है तो विद्यमान पदार्थ सत्थ निर्माण चाहिए वस्तु नर विषाणा मानत्व शक्ति मत अनुपत् मनुष्य का श्री देखा है नर विषाण है मनुष्य का श्री तो इसमें कुछ ये सत्य प्रति कोई, कोई ज्ञान नहीं होगा नर विषाणु ज्ञान पर ज्ञान होगा नर विषाण मनुष्य विषाणु मान से होता है ये सत्यमान नहीं होता कोई भी यही बताया छह नंबर की टिप्पणी प्रकाशमान सेवत न प्रकाश थे नावत अस्य यम सत्य सत्य अर्धवसाव होते हुए भी जब तक प्रकाश नहीं करेगा वस्तु का प्रकाश नहीं करेगा तब तक इतना पार होता असंयम शक्ति इसकी ऐसी शक्ति नहीं जाना जाता अग्नि को जब छूते हैं तो पता लगता है इसमें जलाने की शक्ति है पहले अग्नि की शक्ति पता नहीं लगता छूने के पहले जब स्पर्श करेंगे तो चौबे के साथ संबंध होगा तो तभी पता लगता है कि इसमें जलाने की शक्ति है ऐसा है जहां में जब जहां लेंगे तो मारक शक्ति का पता लगेगा पहले पता नहीं लगता होते हुए भी शक्ति जब तक उसको उपयोग नहीं होता तब तक ज्ञान नहीं होता ये पता है तो प्रकाश बहुत शय इत्यादि में एक प्रकाश सन अभी शक्ति भी होते हुए भी यार न प्रकाश नहीं जब तक प्रकाश नहीं करेगा शक्ति का प्रयोग नहीं होगा तब तक तावत अवश्य किसमें यह शक्ति है ऐसा ज्ञान नहीं हो पाता शक्ति यदि सत्य न सत्यम और अत्यवसार विश्लेषण किया जा सकता एक कहा तो अब क्या होगा यहाँ तो हैं सत्ता प्रकाश आप सत्ता प्रकाश ये आत्मा का स्वरूप है ये कोई स्रोत्र का स्वरूप नहीं है सत्ता अस्तित्व और प्रकाश ये दो भाति जो अस्थि भाती जो होते हैं सत्ता मैंने अस्तित्व और प्रकाश मान भाती अस्थि भाती प्रिय ये आत्मा का स्वरूप होता है तो सत्ता प्रकाश सत्ता में जो अस्तित्व है और प्रकाश है वह आत्मा का स्वरूप है आत्मा रूपम तर भेदे माना शक्ति और में भेद मानने में आत्मा का स्वरूप ही है शक्ति आत्मा में है ऐसा नहीं आत्मा सब मान स्वरूपी है प्रकाश स्वरूपी है सब स्वरूपी है ऐसा मानना उपलब्धि में नहीं हुआ स्रोत्र से अभ कर जो आत्मा है वास्तव में शब्द का उपलब्धता उपलब्ध करने वाला कहूंगा आत्मा उसके तारात्म्य हो गया किसने स्त्रोत्र इसलिए इसमें आ गया ये शब्द ग्रहण के सामर्थ्य आ हम सोचते हैं इसने किया जैसे लोहा जलाता है लोहा अग्निशे संपर्क किए बिना जला नहीं सकता वैसे यहां अभी आत्मा का संबंध है जब काला हो जाता है स्रोत्र में लिखा तब हमें संत होता है तो आपका से है उसको प्रकाश करना संत का प्रकाश करना मुख्य संबंध किसका आत्मा का धर्म है आत्मा का स्वरूप है ये बता दिया अच्छा सप्ताह प्रकाश से आत्मा रूपये सप्ताह प्रकाश से अतिरिक्त आत्मा को समझने में प्रमाण नहीं मिलता है सप्ताह में अस्तित्व रूप है आत्मा और प्रकाश स्वरूप है आत्मा अतः उपलब्धि कार्य जो उपलब्ध जो होंगे आत्मा उसके तारात्म्य होने से किसने स्त्रोत्र के साथ जो तारात्म हो जाता है उसके हो जाने से नहीं स्रोत्र से अवतम तो स्त्रोत्र में शब्द प्रकाश करने की शक्ति आ गई जैसे लोहा अग्नि से जलने पर जलाता है तो जलाना क्रिया किसकी वास्तव में लोहे की नहीं है और नहीं कहा वैसे यहां भी समझना जो शतग्रहण करना मुख्य आत्मा आत्माग्रहण ये कहा है। न स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से शतग्रहण नहीं कर सकता और स्रोत क्यों जड़ जड़ है जड़ प्रधान किसी ग्रहण का त्याग करना ग्रहण करना जड़ प्रधान नहीं कर सकता जड़ से सत्ताहीन जड़पराधे अस्तित्व ही नहीं होता कल्पी का ऐसा अस्तित्व ही नहीं जैसे पा क्या उसके अस्तित्व है क्या कल्पना ऐसा ही तो जड़ से सर जो जड़पराध होता है सप्ताह होता अस्तित्व नहीं होता सप्ताही नहीं होती उसकी जिनत बात सुप्ति रूपये से ही कहता जैसे शुक्ति नहीं रुपते ज्ञान होगा क्या चादी का ज्ञान होगा शुक्ति का टुकड़ा है हमने समझ लिया चादी शादी तो के सप्ताह है क्या उसमें है? ना? जैसे रूप में रूपए दिखाई पड़ा सुख्ती मानी सुक्ति के शिव शिव में क्या दिखाई पड़ा चादी तो क्या वो है सप्ताह है उसकी चादी भी नहीं नहीं तो उसी प्रकार ये सुर सब आत्मा में कल्पित है जैसे सुखी में कल्पित होती है चांदी उसी प्रकार ये सुरप्रक्रिया सब के सब आत्मा में कल्पित हो यहाँ से जब जगेंगे तो पता लग जाएगा कल्पित अभी तो आप वास्तविक समझ रहे हैं यहाँ से जगना पड़ेगा अभी आप व्यावहारिक सत्ता में बैठे हुए हैं यहाँ से जिसे जगेंगे तब समझेंगे कल स्वप्न में भी जब तक स्वप्न में होते हैं तब तक सत्य मांगे चलते हैं वहां भी भाया और भक्स दोनों कारण होता है वहां भी सोना चाह दिया है लगेगा आप दौड़ेंगे आने के लिए और सरकार देखकर जितने डरेंगे राजदेश स्थान बन जाता है कल भी पदार्थन करा देता है राजदेश पैदा करा देता है वैसे यहां है यहां से जगे नहीं जब जगेंगे तो पता पदार्थना ती का स्त्रोत्र थी से अभाषकत्व उपलब्धता उपलब्धा उपलक्ष्य थे यदि उपलब्धा उपलक्ष्य थे पूर्वोक्षी शंका करता हारा स्रोत्र के अपने विषय को ग्रहण करने के लिए दूसरे के सहयोग चाहिए दूसरी उपलब्धता की जरूरत है तभी स्रोत्र अपना संबंध ग्रहण कर सकता है तो जिसके साथ सहयोग सा, से करता है उसके लिए भी कोई सहयोग चाहिए होगा फिर उसके लिए भी कोई सहयोग ऐसे करते करते अनवस्था में चल जाओगे इसलिए सीधा ही मानना श्रोत्र स्वयं शब्द ग्रहण करता है ऐसा मानो पूरेवाइजेशन का करता है अगर स्रोत्र को अपने विषय ग्रहण करने के लिए दूसरे की आवश्यकता है सहयोग की आवश्यकता है तो दूसरा दु, जो आएगा उसके लिए भी दूसरे की आवश्यकता होगी उसके लिए तीसरा अवसर उठाता है अवस कर उपलब्धि तादात्म्य आपने बोला माने उपलब्धा के जब तादात्म्य होता है तब शब्द में इस स्त्रोत्र में शब्द ग्रहण करने की शक्ति आ जाती है कहा ये जो कहा यदि उपलब्धता उपलक्ष्य इसके द्वारा उपलब्धाधि उपलक्षित होकर उपलब्धता यदि मानना है स्रोत्र से उपलब्धता यदि माना जाता है तभी तब तो उपलब्ध प्रति जो उपलब्धता है उसके भी अभाषक अन्यधीन जब सबक्रोत्र के लिए अन्य के अधीन अभाषित तो आता है तो उपलब्धता को भी किसी अन्य के द्वारा अभासकत्व तो आएगा फिर जो उपलब्धता होगा उसका अन्य के द्वारा यही होगा यदि अनवस्था होती अनवस्था आए के आश्रत आत्मा एक आश्रोत्र में जो शब्दा वर्षकत्व है वो स्वतः नहीं है आत्मा के संबंध से और आत्मा में आत्मवत्व चित्रूपत्व आत्मा चेतन रूप स्वतः शब्दाष है उसके लिए दूसरे की आवश्यकता नहीं है वो चेतन है श्रोत जड़ है जड़ वाले के कारण दूसरे की सहयोग की अपेक्षा है आत्मा को दूसरे की अपेक्षा नहीं है अपने वस्तु को प्रकाश करने के लिए क्यों चेतन है चित्रपत्वा एका तीका स्व प्रकाश उपलब्ध सत्ता प्रतिपयोग अन्याय करवा न अवस्था इत्य आत्मा स्वयं प्रकाश है और श्रोतरादि क्रिया पर प्रकाश है दूसरे के द्वारा प्रकाशित होते है हैं जड़ हैं और आत्मा स्वयं प्रकाश है इसलिए स्वप्रकाशत्वा उपलब्ध जो उपलब्ध है आत्मा वह स्वयं प्रकाश होने से सत्ता प्रतीत सत्ता अस्तित्व और प्रतीत मानी जो बाकी है प्रती सत्ता और प्रती में अन, अन्यायक अन्य अभीन्न नहीं अन्य नहीं अभिन न अन्यायत्ता अन्यायत्व देगा अन्य अभी न होने न अवस्था अनवस्था नहीं है, न, के न, न, नहीं है। आगे पूर्व अधिकार भवतु एवं अवस्था भाव चलो अवस्था तो तो तो तो तो तो तो तो का भाव आप अधिकार जब है वो चेतन है चेतन में कोई अवस्था नहीं आती स्वतः प्रकाश कर सकता है जड़ प्रदार स्वतः प्रकाश नहीं सकता है मान लें तथा प्रथम स्त्रोत्र से स्त्रोत्र आत्मा की फिर प्रश्न होगा ये काम का काम तो होता नहीं क्या कहा ये? शुरोत्र से उत्तर क्या दिया गया समझ नहीं शुरोत्र से में उत्तर वाक्य है काम का दूसरा काम होता है क्या ऐसा यदि आशा जाके उत्तर में कहते हैं यद स्रोत्र से भाषण यद श्रोत्र उपलब्धिवे न भाषकत्व जो स्रोत्र में जो उपलब्धित्व आया हुआ है शब्द ग्रहण करने की शक्ति दिखाई पड़ रही है उपलब्धता बना हुआ है तो श्रोत बना हुआ है बनी हुई है या श्रोत से उपलब्धित्व अवभाष का अवभाषित बना हुआ है प्रकाशित बना हुआ है श्रोत में तब वो जो धर्म दिखाई पड़ रहा है श्रोत में वह आत्मनिमित वह आत्मनिमित है स्वतः नहीं है वो आत्मा के निमित्त से उसमें उपलब्धित्व आया जैसे लोहा में दग्रित्व आता कब अग्नि के संबंध होने पर अनित्य है इसलिए स्त्रोत्र से स्त्रोत्र आत्मा को कहा जाता है ये स्त्रोत्र का भी स्त्रोत्र है करके क्यों उसके निमित्त से इसमें सुनने की शक्ति आई इसलिए उसको स्त्रोत्र का स्त्रोत्र कहा आत्मा चे एक उत्तर दिया अच्छा तीन नंबर की टिप्पणी उपलब्धि विधाई दिया स्रोत्र में जो उपलब्ध उपलब्धित्व धर्म दिखाई पड़ा है वो स्वतः नहीं है जिससे वो उपलब्धित्व धर्म आया वो उसको स्त्रोत्र से स्वतंत्र कर देता उस आत्मा को ये बता दिया नहीं ठीक हम कह रहे हैं तस्व आत्मनित्व उसमें जो अभिभाषकत्व आ रहा है स्रोत्र इंडिया में जो स्वतः अभिभाषकत्व दिखाई पड़ रहा है आत्मनित्व आप निमित्त है आत्मा के सामनिध्य पाए बिना यह शब्द ग्रहण नहीं कर सकता इसलिए स्रोत्र से स्रोत यदि उपलक्ष्य है इसलिए आत्मा को यह उपलक्षण से कहा जाता है श्रोत्र का भी स्रोत है ऐसा कहा जाता है निर्विशेषम चैतन्य मात्र मित्र वास्तव में आत्मा निर्विशेष चैतन्य है ठीक यथा यथा क्षेत्र से क्षेत्र वृद्धा सब प्रथम अध्याय आ जा जाएगी कुछ पर्मा ने चारों बलों की सृष्टि की ऐसा आता है वहां चारों बलों की सृष्टि करने पर भी उनके नियामक धर्म पर कोई चीज रहा जब तक नियामक कोई नहीं होगा तो कोई नियम भी नहीं बनेंगे व्यवस्था नहीं चलेगी नियामक चाहिए कानून कोई विवेक चाहिए नियामक धर्म की सृष्टि की बोलने के लिए चाह्र से छत्र यथा दृष्टा जैसे वृद्धा छत्र से क्षत्र बोला हुआ तो सब नए लोग टिप्पणी में टिप्पणी यथा क्षेत्र से क्षेत्र हम एक, एक गलती है ना एक शंका होती है स्त्रोत्र का स्त्रोत्र बोलते समय में अर्थ नहीं समझ रहा है जैसे पुत्र के लिए पिता निमित्त हो जाता है तो वो पुत्र को पिता पिता कहा जाता है क्या पुत्र उत्पत्ति के लिए पिता निमित्त है पुरुष पूर्व शंका कहेगा तो क्या वो पुत्र को पिता का पिता क्या वैसे यह है आत्मा को स्त्रोत्र तो का स्त्रोत्र क्यों कहा? निमृत्ता होने से क्या स्त्रोत्र का स्त्रोत्र बने बनेगा अगर यहाँ ऐसा होता है तो वहां भी पुत्र जो है पिता का पिता होना चाहिए पुत्र निमृत्त बन गया ये न हो पितु पितृत्व पिता में जो पितृत्व तो आता है जब तक संतान नहीं होगा उसको पिता कोई भी बोलेगा पिता तब बोलेगे जब संतान होगा तो पिता पितृत्व धर्म तब आएगा है ठीक है तो यहाँ पितु पितृत्व से जो पितृत्व धर्म पिता में आ पड़ता है पुत्र निमित्त ये भी पुत्र निमित्त बनता है पुत्र पैदा होगा तभी पिता बोलेंगे नहीं तो कहां बोलेंगे उस पिता पिता पिता में जो पितृत्व धर्म आना है वो पुत्र निमित्त बन गया उन्हें परवीर न पितु पिता पुत्रों पर उपक्ष पिता का पिता पुत्र ऐसा नहीं कहा और यहाँ पर सूत्र का सूत्र कैसे बोल दिया निमित्त बन गया आत्मा इसलिए सोत्र का सूत्र कैसे होगा यह शंका ये शंका नहीं है ऐसा है कबीर जी ने कहा है पहले जन्म पुत्र का भयऊ पिता जन्म या पाछे ग्रामीण भाषा में कबीर जी करते हैं पिता पुत्र की एक ही नारी यह आचल आशी कबीर जी का शब्द है पहले पुत्र पैदा हुआ है पिता बाद में पैदा हुआ है लोग में समझेंगे नहीं बार किंतु जब तक तो पुत्र पैदा न होता उसे पितृत्व तो नहीं आता इसके लिए पिता तब बनेगा कब बनेगा, तब बनेगा। इसलिए पहला जन्म पुत्र का बने पुत्र का जन्म पहले होता है उसके बाद पिता पैदा होता है पैदा होने वाले पितृत्व तो धर्म कब आएगा और पिता पुत्र की एक ही नारी पिता भी पुत्र की दोनों पत्नी एक ही है अनाजी माया जिसको पिता ने भोगा है माया सब रूप से आदि को कोई पुत्र भी वही तो उसी को भोगे सारे संसार उसी में है सबकी एक ही पत्नी है माया तो कवि जी का है पिता पुत्र की एक ही नारी पिता की जो पत्नी है वही पत्नी कोई भोग्य पुत्र का कोई महामाया, या आश्चर्य है ऐसा कभी भी कहते हैं वैसे यह आदेश उठाइए कितु पितृत्व पुत्र निमित्त कृवि न कि पिता पुत्रों उप्यते पिता का निमित्त पिता में जो पितृत्व धर्म करने के लिए निमित्त बनता है पुत्र निमित्त बनने पर ही पिता का पिता पुत्र ऐसा व्यवहार नहीं होता फिर किसी प्रकार यहां भी आत्मा निमित्त बन गया स्त्रोत्र में शब्द सुनने के लिए तो फिर स्रोत्र का स्त्रोत्र कैसे कहेंगे उसको यह शंका इतिहास ये शंका करके उत्तर देते हैं स नई बद तत्व रूपम अत्य सृजतः धर्मम पदे तत्म धर्म अनुरूपम स्वतम विदर्शम निवसान दृष्टांत स्रोत दृष्टांतर निर्णित्रुति के दृष्टांत लेकर बताया मैंने समर्थ नहीं हुआ चारों कर्मों की सृष्टि कर चुका परमात्मा फिर भी कर्म करने के लिए समर्थ नहीं हुआ नियामक धर्म जब तक नहीं होगा तब तक कर्म नहीं कर सकता किस जाति के कौन सा धर्म है नर्द समर्थ नहीं हुआ परमात्मा कर्म बताने के लिए इसलिए श्रेय रूपों में एक कल्याण रूप की सृष्टि की उसने कल्याण स्वरूप की सृष्टि की क्या कल्याण है धर्म धर्म की सृष्टि की चारों परों के अलग अलग धर्म सृष्टि की धर्म तबेगा क्षत्र से चरण यही ये क्षत्रियों का नियामक एक क्षत्रिय को तो धर्म होता है जिसके कारण सौर्य तेतो धीर्घाक्षम युद्ध पलायदान स्वभाव छात्र स्वभाव गीता तो आपने पढ़ाई होगा अठारा है चारों कर्म के अलग अलग बताया गया तो क्षत्र छेप्र से क्षत्रम कर कहा कि अनुरम गुर है हैं। जैसे धर्म निया छत्र क्षत्रिय तो जो है क्षत्रियो का नियामक होता है उसी प्रकार श्रोत्र का नियामक स्रोत्रत्व जो नियामक बन गया इसलिए उसका आत्मा को स्रोत से ऐसा बोला गया यही उत्तर है अच्छा क्षेत्र से क्षेत्र हो यथा आप उदकस्य औष्ठम अग्नि निमित्ताओं अथवा लौकिक दृष्टान दे रहे जल में जो उष्णता है वो अग्नि निमित्तक है जब अग्नि से जले जल तब आप जलाए स्वतः जल में जला सकता जलाने की शक्ति अग्नि के हेवान जल जा, जल में जो उष्णता है वह अग्नि निमितक है ठीक इसी प्रकार यहां शब्द सुनने के जो सामर्थ्य है स्रोत्र में वह आत्मा निमितक है इसलिए आत्मा को तो स्रोत्र से स्रोत्र ऐसा हुआ ये यह दो नंबर की तीन है दृष्टांत लौकी दृषा है शौच दृष्टान में सृति का दृष्ट अभी लौकिान इत्यादि यथावाषम उदक जल में जो उष्णता है वो किन्वतक है अग्निवर्तक है उदक उदकिन यद्यपि जल जला देता है जल जब फौल जाता है पानी गर्म हो जाए तो अंगुली पड़ जाए तो खोखला निकाल के जला है दर्घा है जल जलाने वाला है होने पर भी उसका भी दगधा जिसको कहा जाता है अग्नि को कहा जाता है ठीक इस प्रकार भी शब्द क्रम कर लेता है कौन स्रोत्र फिर भी उसके लिए देवता होने के कारण आत्मा उधर से औषम अग्नि में ती दब उध्य है जितने भी उधक दबू है दगधा है उसका आलू जब, -जब अग्नि का संबंध बनाया जलायाल जल ने जल, जल, जलाया बोलते हैं दूध जला जा, पानी से जरा ऐसे बोलते हैं वो अग्नि का नाम दे लेते किसे से जा, या, पानी से जरा लोहे से जला ऐसे जब बोलते हैं तो दग्रप जलाने वाला जो जल है उसका भी दलधा दे उसका भी दलधा आपको माना अग्नि को तो माना जाता है कहा जाता है ठीक इस प्रकार की आप समझ लाएगा ठीक है समय हो गया है नहीं रखने चक्ष सर्वा सर्व्यवोपनषद मन ब्रह्मयाकृ मको व्याकरणस्तु व्यास्तुणस्ते मैशंत वे मलिष्ठ Om sam sam sam sam